श्री माँ शारदा देवी ज्ञानदायिनी श्री माँ के रामेश्वर से कलकत्ता लौटने के बाद जन्माष्टमी के दो एक दिन पहले कुआलपाड़ा का एक ब्रह्मचारी बालक दीक्षा के लिए आया उस समय उसकी उम्र केवल तेरह साल की थी श्री माँ उससे विशेष स्नेह करती थी लेकिन दीक्षा की बात सुनते ही गोलाब माँ ने प्रबल बाधा डालते हुए कहा इतना छोटा लड़का दो दिन में ही मंत्र भूल जाएगा अभी से दीक्षा माँ तो तुम्हारे ही देश की है वे जब वहाँ जाएँगी तब समझ बूझ पीछे दीक्षा लेना यह कहकर ही गोपाल गोलाब माँ चली गई फिर माँ कहने लगी देखो ना गोलाब की बात बचपन में जो ठीक से सीख जाता है वह क्या कभी भूलता है अभी से जो सके क्यों ना करे आगे तो मैं ही हूँ जन्माष्टमी के दिन दीक्षा हो गई माँ ने जैसा दिखा दिया था दीक्षा के बाद उसे वैसा ही जब करते देख उन्होंने कहा बस यही तो इतना साफी ख्याल नहीं रहेगा जरूर रहेगा बाद में जैसा आवश्यक हो यथा समय सब दिखा दूंगी दीक्षा के अंत में उसे दो पकवान खाने को दे मां ने कहा लज्जा मत करो दीक्षा के बाद प्रसाद खाना चाहिए यह कहकर एक गिलास पानी भी दिया फिर हर समय श्री वैसा करती थी ऐसी बात नहीं एक दिन सात आठ साल के एक लड़के की दीक्षा की बात उठने पर सीमा ने कहा था अभी बच्चा है इस समय दीक्षा भला क्या होगी लड़का भक्त है जीता रहे, भक्त दास हो, अधिकारी यदि उपयुक्त होता तथा अंतर से दीक्षा देने की प्रेरणा जगती तो वे स्थान काल का विशेष विचार नहीं करती थी शिलांग के एक भक्त ने सीमा के अवतारत्व के बारे में निस्संदेह होने के लिए यह प्रण किया था कि जब तक स्वप्न में सात बार माँ से भेंट न हो तब तक उनके दर्शन को न जाएंगे श्री मां की कृपा से सात बार वैसा होने पर जयराम बाटी में उन्होंने श्री माँ के दर्शन किए लौटने के समय जब प्रणाम करने को गए तब श्री माँ ने कहा दीक्षा लेकर ही जाना भक्त ने कहा कि वह कलकत्ते में भी हो सकती है पर मां ने कहा नहीं बेटा इसे हो ही जाने दो अच्छा आज ही हो भक्त ने कहा प्रसाद जो पा लिया प्रसाद ग्रहण को दूषणी न समझ माँ ने दीक्षा दी वस्तु की कृपा किसी नियम के अधीन नहीं है। पुलिस की से पास आकर दीक्षा मांगी उसके प्रति श्री मां का स्वतः ही स्नेह हुआ वे दूसरे दिन उसे दीक्षा देने को राजी हुई पर उस समय कुआलपाड़ा आश्रम पर पुलिस की कड़ी नजर रहती थी आगंतुक बालक को आश्रय देने पर विपत्ति की संभावना थी इस कारण उसे बाहर एक मकान में रखा गया दूसरे दिन खूब सवेरे श्री माँ ब्रह्मचारी वा के साथ जगदम्बा बीच रास्ते मैदान में मां के पास आ गया वह स्नान आदि कर चुका था मां ने ब्रह्मचारी से एक गिलास पानी मंगवाया फिर ऐसा लगा कि वे आसन खोज रही है इससे से ब्रह्मचारी ने पूछा आसन ला दू माँ ने कहा रहने दो फिर से जाने का प्रयोजन नहीं दो पुआल दो हम दोनों बैठे उसी प्रकार बैठकर कर श्रीमा ने आचमन के बाद मंत्र दिया <laughs> कलकत्ता आने के रास्ते श्रीमा विष्णुपुर स्टेशन में रेल की राह देख रही थी कि इतने में एक पछाही कुली उन्हें देखकर व्यग्र भाव से पास आया और अपनी भाषा में कहने लगा तुम मेरी जान माई हो तुम्हें मैं कितने दिन से खोजता फिर रहा इतने दिनों तक तुम कहाँ थे इतना कहकर वह रोने लगा कृपा में श्रीमा ने उसे शांत किया और एक फूल लाने को कहा फूल लाकर श्रीमा के चरणों पर जब उसने चढ़ाया तब उन्होंने उसे दीक्षा दी जयराम बाटी में एक दिन श्रीमा छज्जे के नीचे खड़ी भक्तों के नाम स्वीकार कर रही थी अंत में एक भक्त माँ के चरण पकड़ कर खूब रोने लगा पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया उसका मर्म समझकर श्री ने औरों से हट जाने का इशारा किया और वहीं खड़े खड़े उसे दीक्षा दे दी देश की एक बालिका के साथ सीमा का छुटपन में सखी का संपर्क था भानु बुआ ने बताया कि एक दिन दोनों पास लेटी थी और ऐसी ही अवस्था में श्री ने सखी को मंत्र सुना दिया भक्तों के आग्रह शुभ संस्कार तथा श्री का अंत प्रेरणा से स्थान काल के बारे में भूल होने पर भी वैसा ही सदैव होता हो यह बात नहीं थी काशी में वे दीक्षा नहीं देती थी कहती थी यहाँ गुरु हैं श्री रामकृष्ण के जन्मदिन में भी वे दीक्षा देना नहीं चाहती थी पर इसका व्यतिक्रम भी होता था सीमा का मंत्र निर्वाचन दीक्षितों के संस्कार के अनुसार होता था इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं कोई एक छोटी उम्र की कुलीन वधु सीमा से दीक्षा लेकर ससुराल चली गई वहाँ वह नृत्य प्रति ध्यान जब किया करती थी पर मंत्र ठीक ठीक उच्चारित होता है या नहीं इस बारे उसे संदेह हुआ तीन वर्ष बाद सौभाग्य से गुरु के दर्शन मिलने पर उसने अपना संदेह दूर करना चाहा उसकी बात सुन श्रीमान ने कहा वह कितने दिनों की बात है बेटी मुझे याद थोड़ी ही है तुम कुछ मत बताओ बेटी जरा ठहरो मैं ठाकुर से पूछ पूछ जाऊँ आऊँ इतना कहवे ठाकुर घर में गई और कुछ देर बाद लौट कर बोली क्यों बेटी तुम्हें क्या यही मंत्र दिया था वधु ने स्वीकार किया कि वही उसका मंत्र था तब माँ ने कहा तो इसे ही जपो इसमें कोई भूल नहीं है श्री रसिकलाल राय जब दीक्षा के लिए उपस्थित हुए तब श्रीमान ने उनके वंश का मंत्र जानना चाहा पर रसिकलाल को वह मालूम न था माँ कुछ देर चुप रही फिर बोल उठी तुम्हारे वंश का यह मंत्र है और उसी मंत्र की दीक्षा दी बाद में अनुसंधान से श्रीमा की अनुभूति की सत्यता प्रमाणित हुई थी बागदा के श्री शशिभूषण मुखोपाध्याय जब श्रीमा के पास शांत शक्ति मंत्र के प्रार्थी हुए तब उन्होंने कहा तुम्हारे भीतर तो राम को देखती हूँ तुम्हारे वंश के लोग क्या राम मंत्र के उपासक हैं राम और शक्ति थे तो अभिन्न है फिर तुम्हें राम मंत्र लेने में क्या आपत्ति है सचमुच उस वंश में सभी राम मंत्र के उपासक थे व्यक्तिगत संस्कार तथा वंशगत संस्कार दोनों प्रायः एक ही प्रकार के होने पर भी कहीं कहीं कोई उसे न मानकर स्वेच्छा से अपना इष्ट चुन लेते थे अनेक क्षेत्रों में कुल देवता अज्ञात थे फिर किसी किसी क्षेत्र में व्यक्ति तथा कुल के संस्कार भिन्न भिन्न होते थे यही कारण था कि श्रीमान के स्वेच्छ हृदय में जो सत्य उद्भाषित होता था उसी को वे प्रधानता देती थी सिर्फ शारदा किंकर राय के पूर्वज लोग शाक्त होने पर भी वे वैष्णव से प्रभावित हो उसी रास्ते चल रहे थे अतः श्री ने जब उन्हें शक्ति मंत्र दिया तब बाहर प्रकट न करके करने पर भी उनके मन में संदेह रह गया मां इस बात को समझ गई इसीलिए संध्या को संध्या को भेंट होने पर उन्होंने स्वयं भी कहा मैंने तुम्हें ठीक ही मंत्र दिया है क्षेत्र विशेष में मंत्र देने के पहले श्री माँ शिष्य के मनोभाव जान लेती थी तदनंतर अपने प्रत्यक्षीकृत इष्ट रूप के साथ मिल जाने पर तद मंत्र देती थी नहीं तो शिष्य की भूल को बताकर अपने देखे हुए इष्ट मंत्र की ही दीक्षा प्रदान करती थी शिव सुरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय ने श्री के पूछने पर कहा था कि शिव के अंक में बैठी काली मूर्ति उन्हें अच्छी लगती है इस पर माँ ने कहा बेटा शक्ति क्या कभी शिव को छोड़कर अकेली रह सकती है तुम्हारा शक्ति मंत्र ही है शक्ति मंत्र की दीक्षा पाने के बाद सुरेंद्र बाबू को ऐसा लगा मानो उनके शरीर में एक तड़ित प्रवाह संचारित हो रही हो और उनका शरीर थरथराने लगा अब उनके मन में मंत्र की सत्यता के बारे में तनिक भी संदेह नहीं रह गया कोई कोई स्वप्न में मंत्र पा जाते और श्री के पास आकर या तो उस मंत्र को निवेदन करते या फिर उसे मंत्र देने के लिए अनुरोध करते इसी प्रकार के एक भक्त जब दीक्षा के लिए आए तब श्रीमान ने उनके मुख से स्वप्न प्राप्त मंत्र को सुनकर उसका अर्थ बता दिया और पहले उसी के जपने के लिए कहा बाद में दूसरा मंत्र देख देकर कहा अंत में इसका जप और ध्यान करना स्वप्न मंत्र का अर्थ बतलाने के पूर्व श्रीमा को कुछ मिनटों के लिए ध्यानवस्थित देखा गया था दूसरे एक भक्त को स्वप्न में श्री कृष्ण से मंत्र मिला था श्रीमान ने उसे कहा ठाकुर ने तुम्हें जो दिया है उसका जप तुम करना मैं भी तुम्हें कुछ दे रही हूँ यह कहकर महामंत्र दिया एक बालक को स्वप्न में मंत्र मिला था श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में बिठा मंत्र दिया था श्री ने उसे फिर नया मंत्र नहीं दिया कहा तुम कृपा सिद्ध हो इस मंत्र के जब से ही तुम सिद्ध हो जाओगे शास्त्रानुमोदित न होने अथवा श्री मां की सत्य दृष्टि से मेल न खाने पर वे स्वप्न लब्ध जिस किसी मंत्र को स्वीकार नहीं कर देती दे, थी श्रीमत यतीन्द्र नाथ राय स्वप्न में मिले हुए एक मंत्र को जप करते थे श्री ने उस मंत्र को सुनते ही कहा बीज को छोड़कर क्या कभी मंत्र होता है पीछे उन्होंने दूसरे मंत्र से दीक्षा दी श्रीमती कुसुम कुमारी आयुष ने श्री माँ से मंत्र लेना चाहा पर नाना कारणों से विलंब होता रहा इस बीच एक दिन स्वप्न में उन्हें दीक्षा मिल गई पर इससे मन को शांति नहीं मिली अतः फिर से दीक्षा लेने के लिए वे श्री माँ के पास पहुँची और सब हाल का सुनाया इस पर माँ ने कहा कोई तुम्हारे साथ शत्रुता कर रहा है और तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए उसने यह तीन नाम का मंत्र दिया है अब तुम कोई भय नहीं वे शब्द जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ बाद में उन्होंने दूसरे मंत्र की दीक्षा दी वे सर्वदा सब पर कृपा करने को उन्मुख रहती हुई भी शिष्यों के कल्याणार्थ कहीं कहीं थोड़ा विलंब करती थी अथवा पहले अस्वीकार कर देती थी जिससे शिष्यों का आग्रह और भी बढ़े अथवा वे अपने भूल त्रुटियों के ठीक ठीक समझ अनुत हो जनवरी 1920 की पौष संक्रांति के दिन श्री नरेश चंद्र चक्रवर्ती स्वामी धीरानंद के आदेश से एक दीक्षार्थी तथा दूसरे एक आए भक्त को साथ ले जयराम बाटी पहुँचे रास्ते में उनके मन में हुआ कि माँ के घर पीठा खाएँ पर यह बात किसी के सामने प्रकट न की जयराम बाटी पहुँच उन्होंने स्नान किया और किशोरी महाराज के द्वारा दीक्षा की प्रार्थना श्री माँ के पास भिजवाई पर वे सहमत न हुई यहाँ तक कि धीरा जी ने भेजा है यह सुनकर भी उन्होंने कहा उससे क्या मैं अत्यंत अस्वस्थ हूँ इस पर भी दीक्षा देनी पड़ेगी क्या इस अस्वीकार से दोनों दीक्षार्थियों की आंखों से आंसू बहने लगे कहे जाने पर भी किशोरी महाराज को माँ के पास दोबारा जाने का साहस ना हुआ जो हो दोपहर को खाने के समय नरेश बाबू ने देखा कि पत्तल पर पीठा रखा हुआ है पर उन्होंने सोचा आखिर माँ ने इतने सूखे पीठे क्यों भेजे क्या साथ में थोड़ा दूध ना जुटा इतने में ही सुना कि माँ कह रही है कि सोरी लड़कों को सूखे पीठे क्यों दिए जल्दी दूध भेज जा भेज दो श्री का स्नेह देख नरेश बाबू का साहस बढ़ा इसे से आराम करने के बाद अपने साथियों के आग्रह से वे स्वयं ही माँ से दीक्षा के लिए बार बार कहने लगे तब माँ ने कहा तो तुम भी उन्हें दीक्षा देने को कहते हो नरेश बाबू ने कहा हाँ माँ अवश्य कहता हूँ माँ ने कहा पर इनके शरीर बड़े अशुद्ध जो है अच्छा इनको यहाँ तीन रात रहने को कहो तीन रात रहने से शरीर शुद्ध हो जाएगा यह शिवपुरी है ना यह कहते कहते चारों ओर अंगुली घुमाकर दिखा दिया उद्बोधन में श्रीयुक्त बसंत कुमार सरकार की दीक्षा हो चुकने पर उनकी पत्नी ने दीक्षा लेनी चाही पर माँ ने अस्वीकार कर दिया और बेलूर मठ में किसी साधु से दीक्षा लेने को कहा महिला के फिर भी हट करने पर विरक्ति के साथ अस्वीकार कर मां पूजा पर बैठ गई तब महिला शोक से मुरझा घायल हरणी की तरह जमीन पर गिरकर आवेग से गाना गाने लगी हो आखिर पाषाण कुमारी करुणा क्या तब उर्मे करुणाहीन होकर ही तो मारा पग पति उर्मे सुमधुर गाने से आकृष्ट श्री पूजा में न बैठ सकी और भी कई गाने सुन लेने के बाद उन्होंने उसे रुकने को कहा क्योंकि उसके गीत गाते उनका मन पूजा में नहीं बैठ रहा था पूजा के उपरांत महिला ने फिर दीक्षा की प्रार्थना की तो श्रीमान ने दीक्षा का दिन निर्दिष्ट कर दिया और ससनेह उसके मुख में प्रसादी पान डाल दिया कभी कभी यह भी देखा गया है कि श्री के करुण करून से करुणा से परिपूर्ण होने पर भी उनकी प्रबल गुरु शक्ति के सामने सब प्रकार की बाचालता और असंगत प्रार्थना निस्तब्ध हो जाती थी श्री नवदीप चंद्र राय बर्मन अपने परिचित दो बालकों के लिए दीक्षा की अनुमति पा उन्हें श्री के पास उद्बोधन ले आए बड़े की दीक्षा जैसा समय हो जाने पर छोटे को बुलाया गया पर वह न मिला माँ ने दुख के साथ कहा उसके भाग्य में नहीं हैं बाद में कारण पूछने पर लड़के ने कहा था कि उनके मन में एक अव्यक्त भय हुआ था उद्बोधन के कर्मचारी श्री चंद्रमोहन दत्त सीमा के लिए बाजार आदि बहुत से काम करते थे और इसलिए उन्हें मां के पास जाने की प्रायः ही आवश्यकता पड़ती थी एक दिन प्रज्ञानंद जी के साथ गंगा स्नान को जाते समय कौतुक में चंद्र बाबू ने स्वामी शुद्धानंद जी ने कहा चंद्र तुम तो हमेशा माँ के पास जाकर प्रसाद खाते हो मैं एक बात कहता हूँ तुम वह माँ से कह सकते हो चंद्र ने उत्तर दिया क्यों न कह सकूँगा शुद्धानन्द जी ने कहा तुम माँ से कह सकते हो माँ मैं मुक्ति चाहता हूँ चंद्र ने कहा आप लोग जरा ठहरिए मैं अभी कहे आता हूँ उन्होंने ऊपर जाकर देखा कि माँ पूजा पर बैठी हैं वे धीरे धीरे कमरे में गए लेकिन पता नहीं क्यों शरीर काँपने लगा कुछ देर बाद माँ ने उनकी ओर देखा और आने का कारण जानना चाहा चंद्र बाबू की छाती अब भी थरथरा रही थी और ऐसा मालूम पड़ता था मानो किसी ने गला दबा रखा है अभ्यास बस वे बोल उठे प्रसाद चाहिए चौकी के नीचे ढके हुए प्रसाद की ओर इशारा करके मां फिर पूजा में लग गई चंद्र बाबू की थरथरी बंद होने में लगभग एक घंटा लग गया था